जा नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू इस प्रोग्राम में जिसमें हम लोग अलग अलग राइटर्स की बातें या साहित्यकार की कहानी आपको सुनाते हैं तो आज हम लोग बात करने वाले हैं शिव बटालवी के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये पंजाबी राइटर है और भाषा के विशेष विशेषज्ञ माना जाए इन्हें तो भी कामना नहीं है तो आइए ऐसे विशेष साहित्यकार राइटर के बारे में आज बात करते हैं उनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें और उनके कलम से निकली हुई कविताएं शब्द आपको सुनाने वाले हैं कहते हैं कलम का जादू शब्दों का जाल एक लेखक की जिंदगी का सवाल शाही का रंग कागज का पन्ना कहानियां बनती जिंदगी का धन्ना कलम का जादू इस कार्यक्रम को तो आइए हमारे को ओस्ट कमलेश गुलाटी जी का बहुत बहुत स्वागत है कलम का जादू। रमेश जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में एक बार फिर हम हाजिर हैं आज एक नया काम हासिल करने के लिए तो जैसा कि आपने सुनने वालों को बताई दिया सुनने वालों को भी मेरा प्यार भरा सलाम बहुत ही स्वागत उनका भी शिव कुमार बटालवी जी के बारे में हम बात करेंगे जो कि पंजाबी भाषा के एक भारतीय कवि माने गए हैं जी। लेखक और नाटककार भी और सबसे ज़्यादा रोमांटिक कविताओं के लिए उन्हें जाना जाता है जो अपने तीखे जुनून करुणा बिरहा और प्रेमी की पीड़ा के लिए मशहूर रहे जिसके कारण उनका एक खास नाम रखा गया बिरहा का सुल्तान और पंजाब का कीट्स भी उन्हें कहा जाता है अच्छा अच्छा तो जैसे कि अंग्रेजी है ना कीट्स जो पोइट हैं बड़े मशहूर है उनको पंजाब का कीट्स कहा जाता है तो उन्नीस में साहित्य अकादमी भारत की तरफ से द्वारा दिया गया पुरस्कार जो सबसे कम उम्र में उन्हें मिला जो कि पूर्ण भगत की प्राचीन कथा पर आधारित तो उन्होंने महाकाव्य लिखा था और नाटक लूणा और इसके लिए दिया गया पुरस्कार जिसमें वो आधुनिक पंजाबी साहित्य में एक बहुत ही बड़ी कृति माना गया और जिसने पंजाबी किस्सा की एक नई शैली भी बना दी हुँ हुँ। आज उनकी कविता आधुनिक पंजाबी कविता के दिग्गजों जैसे मोहन सिंह और अमृता प्रीतम के साथ बराबरी पर है जो कि भारत पाकिस्तान सीमा के दोनों ओर लोकप्रिय माने गए हैं तो जैसा की अगर हम उनके जन्म स्थान की बात करना चाहें उनके बारे में जानना चाहे सुनने वाले तो 23 जुलाई 1936 को उनका जन्म जो है बटाला में हुआ इसीलिए उनके नाम के साथ बटाल भी लगा हुआ है हम्म तो बटाला में आ, कहा जाता है कि आठ अक्टूबर उन्नीस का वैसे ही माना जाता है लेकिन गुरदासपुर ज़िले के पंजाब के नारोवाड़ जिले में शकरगढ़ तहसील के बड़ा पिंड लोटिया गांव में पंजाबी हिंदू ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ और उनके पिता जो थे रमेशी पंडित कृष्ण गोपाल शर्मा वो राजस्व विभाग में तहसीलदार थे क्या बात है और मां शांति देवी एक गृहिणी थी और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो तब वे सिर्फ 11 वर्ष के थे और ये मान के चली कि उन्होंने भी भारत के विभाजन का जो सीन था ना वो उन्होंने पूरा देखा और उनका परिवार गुरदासपुर आ गया इसके बाद बटाला में चला गया और उनके पिता ने पटवारी के रूप में अपना काम शुरू किया आ, जो प्रारंभिक जो उनकी शिक्षा की अगर हम जानकारी चाहें तो उनका जो आ, पहले का जो पढ़ाई है वो एक आ, कहा जाता है कि वो एक सपने देखने वाला बच्चा माना गया और अक्सर दिन के दौरान वो गायब हो जाते थे गांव के बाहर मंदिर या हिंदू मंदिर के पास नदी के किनारे पेड़ों के नीचे उन्हें देखा गया और वह हिंदू काव्य महा रामायण के प्रस्तुतिकरण और स्पेरों और इस तरह के लोगों से वो मोहित हो जाया करते थे और कविता के रूप में दिखाई देता था उनका ये विशिष्ट जो उनको मतलब उनकी पर्सनैलिटी में था हुँ, हुँ, हुँ। और कहते हैं कि उनके जो अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो बैजनाथ में एक मेले में उनकी मुलाकात मैना नाम एक लड़की से हो गई जब उसे खोजने उसके गृह अगर वापस गए तो उन्होंने उसकी Uh, मौत की खबर सुनी और मैना नामक अपनी शो गीत उन्होंने एक गीत लिखा अच्छा, अच्छा। और बिछुड़ने की जो सूचना थी वो कविताओं में पिरोने के लिए उन्होंने वो इकट्ठा करना शुरू किया जो मटेरियल था बिल्कुण, और बिल्कुण। इसी तरह उन्होंने एक अगला गीत लिखा था माए नी माए मैंने शिकरा यार बनाया बहुत ही मशहूर हुआ और ये एक शिकरा यार जो कविता है ना पंजाबी भाषा में और इस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी उतना ही सुंदर हो गया है अच्छा अच्छा शिवकुमार कुमार बटालवी की कविताओं को नुसरत फतेह अली खान साहब ने गुलाम अली साहब ने जगजीत सिंह जी ने हंसराज हंस जी ने और कई बहुत ही नामी ग्रामी गायकों ने इनको गाया है बिल्कुल बिल्कुल और आप देखिए कि पाँच फरवरी उन्नीस को उनकी शादी हुई ब्राह्मण लड़की अरुणा के साथ जो गुरदासपुर ज़िले में थी और उनके दो बच्चे भी थे और अगर उनकी शिक्षा के बारे में हम जानना चाहते हैं तो पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद क्रिश्चियन कॉलेज बटाला में एफएससी कार्यक्रम में दाखिला लिया डिग्री पूरी करने से पहले वे एसएन कॉलेज कादियाँ चले गए जहाँ उन्होंने अपना अपने मुताबिक जो किसी कार्यक्रम में दाखिला लिया होगा जो दूसरे साल उन्होंने वो भी छोड़ दिया और सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा करने के लिए हिमाचल प्रदेश के वैजनाथ स्कूल में उन्होंने दाखला लिया और इसी बीच इसको भी उन्होंने छोड़ दिया उन्होंने कुछ समय के लिए सरकारी रिपुदमन कॉलेज नाभा में जो है रिसर्च का काम किया बाद में जीवन में देखा जाए अगर उनका प्रोफेशन की बात करें तो वो पटवारी के रूप में उनको जो उनके पिता काम करते थे न तो जी। वहां पे उन्होंने आ, वहीं पे ज्वाइन किया उनकी कविताओं का पहला संकलन जो है 1960 में सफल हो गया बिल्कुल जसवंत सिंह राही करतार सिंह वलग बरकत सिंह बरकत राम युन बटालवी जी के कुछ वरिष्ठ लेखों से उन्हें अपने साथ उन्होंने मिला लिया क्योंकि उनका लेखनी बहुत अच्छी हो चुकी थी और उन्नीस में वे उन्नीस में महान कृति एक पद नाटक उन्हें लूणा लिखा बिल्कुल बिल्कुल और जिसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मिला सबसे कम उम्र के प्राप्त करता थे वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ ऐसा बताया जाता है इनके बारे में और... कि छत्तीस साल की उम्र में उनकी मौत हो गयी और ऐसा ये भी बताया गया की शराब के कारण जो है शराब की लक के कारण उनका लीवर सिरोसिस हो गया और जिसके पटानकोट के के में अपने ससुर घर पर उनका निधन लिवर सीरो मई उन्नीस मई तिहत्तर का जी एक खास बात और थी कि रमेश जी वो अपनी कविता जो लिखते थे ना खुद वो उसको गाने में भी उसमें सक्षम थे बिल्कुल और इसी वजह से वो बहुत लोकप्रिय हुए हाँ और, और जो लोग उनको संगीत बद करते थे उनको भी आसान हुआ होगा क्योंकि वो गीत को उन्होंने गा के उस भाव से उन्होंने लोगों तक, लोगों तक इसकी और एक बार रमेश उनको मौका मिला 1972 सौ बहत्तर में डॉक्टर गोपालपुरी और कैलाशपुरी के निमंत्रण पर इंग्लैंड का दौरा किया उन्होंने 1972 में तो वो चंडीगढ़ में अपने जो जीवन था उनका थोड़ा जैसे की उनको मतलब अभी कभी बोरियत होने लगती है, तो राहत के रूप में उन्होंने पहली विदेश यात्रा की, हुँ, हुँ, और जब वो इंग्लैंड पहुंचे, तो बड़ी मतलब उनकी लोकप्रियता जो पंजाबी समुदाय में पहले से बहुत एक स्टेज ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी थी जहां पे कम उम्र में इतनी कम उम्र में लोग कम पहुंचते हैं तो उनके वहाँ पहुँचने पर भारतीय समाचार पत्रों में सुर्खियों में था और तस्वीरों के साथ उनकी फोटोएँ छपीं और इतना समय उन्होंने बड़ा अच्छा बिताया वहाँ पे सम्मान जी, जी. भी मिले सार्वजनिक समारोह में निजी पार्टियों में बहुत अच्छी व्यवस्था की गई कविताएं सुनी गई सुनाई गई गाई गई और डॉक्टर गोपालपुरी जो उनके अच्छे दोस्त थे कोवेंट्री में पहला बड़ा समारोह उनके सम्मान में उन्होंने आयोजित करवाया बिल्कुल, बिल्कुल। और और और देखिए कि बड़ी संख्या में में उनके प्रशंसक पंजाबी कवि संतोष सिंह धीर, कुलदीप बहुत ही ज्यादा नामी ग्रामी लोग इंग्लैंड शामिल हुए मीडिया ने नियमित रूप से उनको कवर किया बीबीसी टेलीविजन ने एक बार उनका इंटरव्यू लिया पंजाबी समुदाय को कई मौकों पर शिव को सुनने का मौका मिला उनका ये आ, कह लीजिए कि बहुत ही अच्छा एक आ, यात्रा रही जिसमें ये साबित हो गया कि लोग जो हैं उनको बहुत पसंद करते हैं जैसा कि दिल्ण, आपने दिल्ण। कहा कि उन्हें थोड़ा पीने का शौक़ था तो वो मतलब है, उनकी सेहत काफ़ी गिरावट की ओर जाने लगी और अंतिम अगर कहें तो जब वो इंग्लैंड से वापस आए ना तो उनकी हुँ. सेहत काफ़ी खराब हो चुकी थी और लेखकों ने उनकी आलोचना शुरू कर दी जिसकी जिसकी उन्हें शिकायत रही कि वो निराशा में होते थे जब वो सुनते थे कि उनकी आलोचना भी लोग करते हैं हालांकि आलोचना जो आपको एक पॉजिटिव रास्ते पर भी ले जाती है अगर आप जी अच्छे जी, तरीके जी। से उसको देखें बिल्कुल बिल्कुल कमलेश जी यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं उसके हाँ बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो प्रोग्राम कलम का जादू इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं जहाँ पर हम लेखकों की बातें करते हैं तो शिव कुमार जी के बारे में बातें कर रहे हैं शिव कुमार बतलवी के बारे में तो आइए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं सुनते रहो मुस्करा आते रहो जाती हार मशहूर नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है कलम का जादू इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहाँ पर हम आज बात कर रहे हैं शिव कुमार बटलवी के बारे में आ, कमलेश जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया और जैसे कि आपने बीच में जिक्र किया था जगदीश सिंह के बारे में और जगदीश सिंह हमेशा जो है इस तरह के लोगों को ढूँढा करते हैं और वो जहाँ भी प्रेम और विराह की बात आती है दर्द की बात आती है वो अपने गजलों में इन गीतों को फिरोया हंज दूने आया दा, दा, दा दिल जलिया दिलगीर का तो ये गीत जगजीत साहब जी ने आप अपनी बहुत ही उमदा आवाज में बहुत ही एक संजीदा आवाज में उन्होंने ये गाया बहुत सारे गीत गाए और इसके अलावा तो गीत आप भी सुना दीजिए शिव कुमार का। हाँ जी वो ये था कि बहुत सारे गीत हैं महेंद्र कपूर जी ने गाए वो गीत था उनका जो बहुत मशहूर हुआ एक उन पूरी एक सीडी उस समय निकली थी अक कुड़ी जिदा नाम मुहबत गुम है गुम है गुम है तो अगर मेरी पसंद की आप बात करें तो मुझे इनका वो एक गीत बहुत अच्छा लगता था वो था मैनू तेरा शबाब ले बैठा मैनू तेरा ले बैठा रंग गोरा गुलाब ले बैठा किन्नी भी साबले बैठा मैनू तेरा सब बैठा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो ये बहुत ही आ, मतलब है हर उस व्यक्ति को शायद पसंद होगी जो शायरी का शौक रखते हैं बिल्कर, बिल्कर। या संजीदा जो कविताएं लिखते हैं वो उनको बहुत, बहुत ही अच्छा लगता यहाँ पर जगदीश सिंह की एक बात मैं अगर कहूँ तो प्रेम में नाकामी की वजह से शिव कुमार जी ने जो रचनाएं वीरा और दर्द का भाव जिस कविता में प्रबल रहा है उसे अमृता प्रीतम ने इन्हें बिरा का सुल्तान भी कहा था जैसे जिसके बारे में जिनके बारे में हमने कल ही बात की थी जी, जी, जी। और इसी नाम से प्रख्यात गजल गायक जगजीत सिंह भी चित्रा सिंह मिलकर एक अल्बम निकाला और शिव कुमार बटालवी की रचनाओं में जहाँ निराशा और मृत्यु की इच्छा प्रबल रूप से दिखाई पड़ती थी तो उन्होंने इसका एक अल्बम भी इनके गीतों का बनाया था जी तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और बात मैं पूछना चाहूँगा नाइनटीन में एक उनका विदाई का जो है आ, ये लिखा गया था अलविदा नाम से इसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें अगर आपके पास हो तो जरूर बताइए हमें देखिए जो विरहा का सुल्तान उनको खिताब मिला तो जी, जी। उन्होंने जो जीवन का दर्द था या काम ना नाकामयाबी जीवन में जो उनको महसूस होती थी तो निराशा उनके ज्यादा हावी हो गई हो सकती है तो चीजों का उनके जीवन पर जरूर प्रभाव पड़ा जैसा कि उनको हमेशा ये लगता था कि आर्थिक रूप से तो वो तंग हो ही गए थे बल्कि ज्यादातर दोस्त जो जरूरत के समय जो हमेशा उनके साथ रहते थे पहले तो वो छोड़ गए थे उनको छोड़ चुके थे और उनकी जो पार्टनर थी पत्नी थी अरुण तो उन्होंने चंडीगढ़ के सेक्टर सोलह में उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका काफी देर तक इलाज चला और फिर बिल्कर, वो परमात्मा को प्यारे हो गए है न तो जे, ये चीज़ें जो हैं उनके जीवन पर प्रभाव डालती हैं और उन्होंने हर पल हर पल को जिया निराशा में भी तो जो उस समय कविताएं उन्होंने लिखी पोइट्री लिखी उसमें से है कि सौ यारा दी यारी नालों एक हंजू दी यारी चंगी सौ यारा दी यारी नालों एक हंजू दी यारी चंगी प्यार दी बाजी जितण नालों प्यार दी बाजी हारी चंगी जी। तो मुझे लगता है कि सुनने वालों को पंजाबी में जरूर समझ आ गया होगा <laughs> और आ, <ते> सौ यार <laughs> बनाने से अच्छा है कि एक वो दोस्त बनाइए जो आपका दुख में साथ दे सही बात है ना तो दूसरा उन्होंने कहा कि अगर प्यार की बाजी आप जीत नहीं सके तो उसको हारना भी अच्छा होता है कई बार है ना तो ऐसा उनके जीवन में प्रभाव जो हमें देखने को मिला इसी तरह उन्होंने एक जो बाबा बुल्ले शाह Uh, जो है उनके बारे में शिवजी ने लिखा था कि से जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा गरीबी शुकर चढ़ते सूरज ढल्दे बुझद दिवे बल्द देखे चढ़ता सूरज देखा और बुझते दीपक भी देखे मतलब हम्म और हीरे दा कोई मुल ना जाने खोटे सिक्के चलते देखे मतलब हीरे का मोल हम कभी नहीं लगा पाते हैं। कई बार खोटा सिक्का भी जीवन में चल जाता है जिन्ना दाना ना जगते कोई वो भी पुत्र पलते दे देखे जो संसार में जिनको कोई पालने वाला नहीं है बच्चों को वो भी पल जाते हैं उनका भी पालन पोषण अच्छे से हो जाता है उसकी रहमत देना बंदे पानी तभी चलते दे देखे प्रभु की अगर रहमत हो जाए कृपा हो जाए तो जो बंदे हैं वो पानी पर भी चलते हैं लोग केंद्र दाड़ नहीं गलती लोग दे कहते दाल नहीं गलती मैं पत्थर गलते देखे कहते लोग तो कहते दाल गलती है तो मैंने तो पत्थरों को भी गलते देखा हुआ है जिन्होंने कदर ना कि प्रभु की जो कदर नहीं की नहीं। तो वो खाली हाथ और पश्चाताप के जो उनके वो हाथ मलते हम देखते हैं कई पैर तो नंगे फिरते सिर तो लभद छाव तू दाता सब कुछ दिखता क्यों ना शुक्र मनावा क्यों ना शुक्र मनावा तो कहता है कईयों के सिर पर कपड़ा नहीं है कईयों के पाओं में जुत्ती नहीं है तो फिर भी वो खुश हैं जीवन में है ना तो ये हमें दिखाता है कि जो उनका आ, मतलब है शायरी के प्रति जो प्रभु से भी उनका एक मेडिटेशन टाइप था उनका है ना ये चीज़ें तो ऐसे एक और आ, जो पोइट्री मेरे पास पास है दिल टुटद आवाज़ नहीं आती दिल टुटता है आवाज़ नहीं आँगी हर किसे किसी मोहब्बत रास नहीं आती दिल टुटता है तो आवाज़ नहीं आँगी हर किसे किसी मोहब्बत रास नहीं आती ये तो अपने अपने नसीब दी गल कोई भुलता नहीं ते किसे किसी किसे दी याद नहीं आती तो ये चीज़ें हमें आज भी उतना ही हमारे मन पर असर डालती हैं कि चाहे आप निराशा में हैं चाहे आप जीवन के हार जीत के उस दौर में चल रहे हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ से जुड़े हुए हैं तो वो आपको नाम भी देता है हुँ? हुँ। वो चीज़ आपको सुकून भी देती है वो लोगों के दिलों में वो अपनी जगह भी बनाती है तो शिवकुमार कुमार बटालवी जी के साथ ये चीज़ें जो बड़ी अहम रही बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कमलेश जी और मुझे लगता है कि ये जैसे कि गुरु नानक देव विद्यालय द्वारा भी इनके विशेष रूप से सम्मान किया जाता है शिव कुमार बटालवी पुरस्कार दिया जाता है हर साल जो भी राइटर होते हैं उनको सर्वश्रेष्ठ लेखक की जो है उपाधि से सम्मानित एक साल किया में जाता है। जो सर्वश्रेष्ठ होता है उसको शिव कुमार जी के नाम से वो दिया जाता है पुरस्कार तो बहुत से जो नामी ग्रामीण हैं है। है। और आपके पंजाबी में जो दीदार सिंह परदेशी हैं उन्होंने भी इनकी कविताओं को अपनी आवाज दी है और बहुत सारी कविताएं बिल्कुल बहुत से गायकों ने इसको गाया है जी जी तो चलिए जाते जाते मैं चाहूंगा की एक हाथ गीत के साथ या कविता के साथ कार्यक्रम को पूरा करते हैं और आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को भी बड़ा अच्छा लग रहा है आज के इस कार्यक्रम में शिव कुमार बटालवी के बारे में जो हमने बातें की एक अच्छे लेखक जिन्होंने प्रेम और दर्द और विराह को अपना एक विषय बनाकर कविताएं गज़ल और नज्म किस्सा गद्य और नाटक के अलग अलग शैली में लिखा और मुख्य रूप से एक कवि लेखक और नाटककार रहे भारत के बहुत ही उमदा राइटर रहे हैं तो चलिए मैं चाहूँगा कि एक सुंदर कविता आप सुनाइए उसके साथ हम लोग पूरा करते हैं जी हाँ जी माए नी माए मेरे गीता द नैण विर हों रड़क पवे माए नी माए मेरे गीता दे नैणा वर हो रड़क पवे अदी अधी राती उठ रोण मोए मित रानू अधी, अधी राती उठ रोण मोए मित रानू माए mm -hmm. मैनू नींद ना पवे mm -hmm. माए नी माए मेरे गीत देर हो रड़क पवे कुमार बटालवी जी की एक बहुत ही प्यारी रचना है जो हर आम आदमी को शायद याद होगी मु जबानी तो यथा कुछ रुख मैं लगते हैं कुछ रुख लगते मामा कुछ रुख नूह धियां लगते कुछ रुख भाग भरावान कुछ रुख मेरे बाबे वाकण पत्ट टावा टावा कुछ रुख मेरी दादी वर्गे चूरी पावन कावा कुछ रुख यार वर्गे लगते चूमा ते गाव एक मेरी महबूबा वाकण मिठा तुआव एक कुछ रुख मेरा दिल करता है मोडे चुक खिड़ाव कुछ रुख मेरा दिल करता है चूमा तो मर जाव कुछ रुख जद भी रल के झूम तेज वगन हवाव मेरा भी ये दिल करता है रुख दी जूने आवं जे तो सेरा गीत है सुनना है, मैं रुखा भी गाव रुख तो मेरी माँ वर्गे ने ज्यों रुखा दियाँ तो अचक जैसे पर्यावरण की बात करते हैं तो पेड़ों के बारे में श्री बटालवी जी ने कितना प्यारा ये रचना की है और वो कहते मेरे दादा दादी जैसे लगते हैं पेड़ पौधे मुझे न? तो ये बहुत ज़रूरी है आज की इस पीढ़ी को इस बारे में बताना बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया कमलेश गुलाटी जी बहुत ही अच्छी बात है आपने शिव कुमार बटालियन के बारे में बताया और कहते हैं कि जर जर कलम खामोश कमरा शब्दों में उतरते दिल का हर पहरा कभी हँसी कभी आंसू का सैलाब जीवन के रंग कलम का एक तो चलिए मित्रों आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर एक नए कलमकार से आपकी रूबरू कराएंगे कलम का जादू इस कार्यक्रम में सुनते रहो मुस्कराते रहो कलम का